देवी भागवत छठा स्कंद नारद को वानर मुख्य प्राप्ति और दमयंती से विवाह नारद जी कहते हैं जब पर्वत मुनि ने अत्यंत आग्रह के साथ मुझसे कारण पूछा तब बड़े संकोच में भरकर मैं उनसे कहने के लिए उद्यत हुआ मैंने कहा पर्वत विशाल नेत्रों वाली यह राजकुमारी मुझे पति बनाना चाहती है यह सत्य है और इसके प्रति मेरी भी मानसिक भावना वैसी ही बन चुकी है मेरे इस सत्य वचन को सुनकर मुनिवर पर्वत के मन में क्रोध उत्पन्न हो गया उन्होंने मुझसे कहा नारद तुम्हें बार बार धिक्कार है क्योंकि पहले प्रतिज्ञा करके तुमने मुझे बड़े भारी धोखे में डाल दिया है अरे मित्र दोही मैं तुम्हें सांप दे रहा हूँ तुम अभी बंदर के मुख वाले बन जाओ पर्वत मुनि महात्मा पुरुष थे जब रोष में भर उस, उन्होंने साँप दे दिया तब तुरंत मेरे मुख की आकृति बंदर की हो गई संबंध में वे मुनि मेरी बहिन के लड़के थे पर क्रोधवश मैं भी उन्हें क्षमा न कर सका मैंने भी श्राप दे दिया कि अब से तुम भी स्वर्ग के अनाधिकारी हो जाओ पर्वत तुम्हारी बुद्धि बड़ी खोटी है इतने थोड़े से अपराध पर तुमने मुझे श्राप दे दिया अतएव तुम भी अब मर्त लोग की ही हवा खाते रहो तदनंतर पर्वत मुनि अत्यंत उदास होकर नगर से निकल पड़े मेरा मुख भी बंदर के मुख जैसा हो गया राजकुमारी परम विदुषी थी वीणा का स्वर सुनने में वह बड़ा उत्साह रखती थी जब उसने मुझ क्रूर बंदर को देखा तब उसके मुख पर अप्रसन्नता की घनी छटाएं छा गई व्यास जी ने पूछा ब्रह्मन इसके बाद क्या हुआ आपने साप से कैसे छुटकारा पाया फिर आपकी मुखाकृति मानवाकार कैसे हुई यह प्रसंग पूर्ण रूप से बताने की कृपा करे फिर आप दोनों महानुभावों का कब कहाँ और कैसे सम्मिलन हुआ ये सभी बातें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा महाभाग क्या कहूँ माया की गति बड़ी ही विचित्र है कुपित होकर पर्वत मुनि के चले जाने पर मैं प्रायः दुख ही भोगता रहा यद्यपि राजकुमारी दमयंती सेवा में तत्पर होकर सदा मेरा सहयोग ही करती रही पर्वत मुनि चले गए और मैं स्वेच्छापूर्वक वहीं ठहर गया वानर के समान मुख हो जाने के कारण मेरे मन में दीनता छा गई मेरे दुख का पार नहीं रहा यह कैसी घटना सामने घट गई इस प्रकार की चिंता मुझे सदा कष्ट देने लगी अब राजकुमारी दमयंती के शरीर में कुछ जवानी के चिन्ह स्पष्ट होने लगे राजा संजय ने देखकर उसके विवाह के लिए अपने मंत्री से कहा अब मेरी कन्या विवाह के योग्य हो गई आप मुझे कोई सुयोग्य वर बतलाइए इसके लिए ऐसा राजकुमार चाहिए जो सब प्रकार से श्रेष्ठ हो उसे सुंदर, उदार, गुणी, और कुलीन होना चाहिए। ऐसा वर मिलने पर मैं उस राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विधिवत पानी ग्रहण संस्कार कर दूंगा संजय की बात सुनकर प्रधानमंत्री ने कहा राजन आपकी पुत्री के अनुकूल बहुत से सुयोग्य एवं सम्पूर्ण गुणों से युक्त राजकुमार भूमंडल पर विद्यमान है महाराज जो राजकुमार आपको पसंद हो उसी को बुलाकर बहुत से हाथी घोड़े रथ आदि धन के साथ कन्यादान कर दीजिए नारद जी कहते हैं राजकुमारी दमयंती बातचीत करने में बड़ी कुशल थी राजा का अभिप्राय जानकर उसने अपनी धाय के द्वारा एकांक एक में उसने कहलवाया। धाय ने कहा महाराज आपकी कम्या दमयंती ने मुझसे कहा है कि धाए तुम मेरे पिताजी से विनयपूर्वक मेरी हितकर बातें कह दो उसका कथन में है मैं बुद्धिमान नारद जी का वरण कर चुकी हूं उनकी वीणा के स्वर ने मेरे मन को मोहित कर लिया है अतः अब दूसरा कोई पुरुष मुझे अभिष्ट नहीं है पिताजी आप मेरी रुचि के अनुसार इन मुनिवर के साथ ही मेरा विवाह कर दीजिए धर्मज्ञ मैं इनके सिवा दूसरे किसी को पति नहीं बनाऊंगी क्योंकि मुनि के रस स्वरूप नाद में मधुर समुद्र में मैं डूब चुकी हूँ यह सुखदायी सागर नाक घड़ियाल मत्स्य आज जानवरों से बिल्कुल शून्य है